सह वी कर्वा वह तेजस्विनावी तमस्तु मिशाई शांति शांति शांति चांदोक्य उपनिषद की छत्तीसवीं कक्षा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 सोम में ये नदियां कौन सी नदियां प्राच्य है नद्या पूर्व दिशा वाली पूर्व दिशा की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वे पुरस्तात् पूर्व की ओर सिंधन करती हैं गति करती हैं स्रवित होती हैं तो पूर्व की तरफ बहने वाली हैं, वो किधर जाती हैं पूर्व की तरफ जाती है वो भारत की दृष्टि से देख लीजिए या विश्व में कहीं भी देख लीजिए वो कहीं ना कहीं इधर जाएगी पूर्व की तरफ तो जैसे कुछ नदियां पूर्व की तरफ जाती हैं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 पर ब्रह्म में विलीन हो जाएंगी जैसे नदियां विलीन हो जाती हैं। ये उदाहरण दिया जाता है तो देखो उपनिषद में आ गया। तो लगेगा जैसे कि अद्वैत पुष्टि करने वाले। देखिए अगली पंक्ति क्या कह रही है यहां तक तो ठीक है यहां तक तो वो उदाहरण है लेकिन इस उदाहरण को देते हुए कहना क्या चाह रहे वो तो ताथा यदु ता यथा वे नदियां जैसे वहां नहीं जानती हैं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 एवं एवं दूसरा प्रभाग देखिए खलु खलू सोम्यवाहा सर्वा प्रजा सत आगम्य ये सारी प्रजाएं सत से उस ब्रह्म से आती हुई न विधु ये नहीं जानती हैं सतः आग अच्छा महेती हम सत से आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं ये नहीं पता है जैसे समुद्र में मिला हुआ जल ये नहीं जानता कि हम कहां से आ रहे हैं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 एवं एवं खुलू सोम सर्वहा प्रजा ये सारी प्रजाएं सती संपत्ति उस परमात्मा में संपन्न होकर के न विधु नहीं जानती हैं सती संपत्तिया महे हम इसके अंदर आ गए हैं अब यहां सब आत्माएं सती संपत्त संपत्तियां यानी एक में उस ब्रह्म में आ गई हैं इतने वंश में तो एक जैसा लग रहा है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 उस तरह नहीं आ सकता उस उदाहरण से जो वो अर्थ निकालते हैं वो यहां प्रतिपाद्य विषय ही नहीं है ऐसा कहा ही नहीं गया है और ये देखिए ये जो जानते नहीं है हम कहां से आए हैं उसमें क्या उदाहरण दिए हैं तह व्याघ्र वा सिंघ हो वाह वृको वाह वराहो वा कोई वरा पंक्ति पहले जो आई थी पिछले प्रवाक में कीटोवा पतंगो वाह दंशो वश्को वा, वाह जो विविध प्राणी है मनुष्यतर प्राणियों को यहां पर गिनाया है मनुष्य में फिर भी कुछ जान सकते हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं जानते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 ये उसको बताया जा रहा है कि तू तो उसके आश्रय वाला है तत्व तो कहता है भूये एवं मां भगवान विद्यापाई तू तो और बताइए मेरे को और बता रहे हैं उसको उपदेश वही है उदाहरण बदलेगा ग्यारहवा खंड तो उनके पिता बोलते हैं दलक अस् सौम्य महतो तो यो मूले अप्यह्यात जीवन स्रवेत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 जड़ में करे या तो उसके तने का नीचे का भाग है जो आधार भाग है उसमें करे यो मूले अभ्यहन तो जीवन श्रवेत वो जीव को यानी श्राव को रस को छोड़ता है कुछ श्राव छोड़ता है यो मध्य अभ्यन्यात जीवन श्रवेत और कोई बीच में काटता है तो भी निकलता है यो अग्रे अभ्यन्यात जीवन श्रवेत कोई उसके ऊपर के भाग को काटता है ऊपर ऊपर के भाग को काटता है तो भी कुछ ना कुछ निकलता है स एव जीवे न आत्मना अनुप्रभुता पेपीय मानो मोद मानस तो ये जो है जी जीवे न आत्मना अनुप्रभुता जीव आत्मा के साथ साथ विद्यमान होता हुआ उससे युक्त होता हुआ पेपीय मान जल को पीता हुआ खूब को पीता हुआ बार बार पीता हुआ लगातार पीता ही रहता है वो जमीन से जल को लेता रहता है मोदमानस्त स्थिति बड़े प्रसन्नता से ठहरा हुआ है पेड़ पत्तियां देखो कैसे लहला आ रही हैं, पुष्प भी हैं फल हैं झूम रहे हैं झूमने वाले मस्त होते हैं ना मदमस्त होते हैं झूमते हैं जीवन में खूब बहारें लेते हैं आनंद लेते हैं आनंद में झूमता है व्यक्ति ये देखो कितने मदमस्त है आराम से है कैसे है? अब उसके बोले ये किसके आधार पर जीव के आधार पर जीवे ने आत्मना अनुभूत तब तक पीता रहता है यानी आहार लेता रहता है और अच्छी तरह खड़ा रहता है आगे ये यथा एक आम शाखा जीवो जहाती जब ये जीव आत्मा उसकी एक शाखा को छोड़ देता है अथसाशुष्यती वो सूख जाती है द्वितीयाम जहाती अथ सा दूसरी को छोड़ता है वो सूख जाती है तृतीयाम जहाती अथसा शुष्यती तीसरी को छोड़ देता है तो वो भी सूख जाती है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 अर्थात आत्मा ही इसके अंदर विद्यमान है ये जीवात्मा के लिए कहा इसी को आगे खोल रहे हैं जीवा पेतम भाव इदम् इदम्रियते न जीवो मृियते जीव के जाने पर यह मर जाता है इदम् रियत यह कौन ये जैसे वृक्ष है या शरीर है यह मर जाता है न जीवोम्रियते ये जो जीव है वो नहीं मरता है एक उपदेश है उसके लिए आत्मा नित्य है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 लेकिन अगर केवल इस खंड का देखेंगे तो वो जीव का वर्णन मान करके तो यहां तत्व तो मसीह वाला जीव के तू वही है तो कहते हैं और बताइए मेरे को अभी भी तृप्ति नहीं हुई है और बताते हैं तो बारहवा खंड निग्रोध फलस्य से निग्रोध फलम अतः आहरा बोले बढ़ के फल को लेकर के आओ छोटी छोटी होती है गोल गोल तो बोले आहरा इति तो बोले इदम भगवा ये लीजिए ले आया तत्काल एकदम वो सेवक होते हैं जो बिल्कुल हजीर जवाब बिल्कुल उसी समय ला देते हैं ऐसे ईदम भगवा तो बोले भिंदी थी इसको तोड़ो भिंदम भगवा ये तोड़ दिया इसको प्रायोगिक करवा रहे हैं इसको कि मश्य सी यहां क्या देख रहे हो क्या दिखाई दे रहे हैं अंदर बोले इमे इव इमा धाना ये छोटे छोटे धान के छोटे छोटे कण इसके बीज दिखाई दे रहे हैं मेरे को छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं उसमें तो बोले आसाम अंग एक आम इसमें से एक बीज को तोड़ ये जो धाना है इसमें से एक को तोड़ो उसको भी तोड़ दिया भिन्ना थी, तोड़ दिया इसको इसको एक को तोड़ दिया तो किमत्र पश्य सी थी क्या देखते हो तुम इसके अंदर यहां क्या दिखाई दे रहा है तुम्हारे को बोला ना किंचन थी। इसमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को अंदर उस एक के अंदर तो तम होवाच यम वही एतम अणिमानम न निभाला ऐसे हे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 या कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन इतना विशाल हो सकता है कल्पना भी नहीं आती है ये सूक्ष्म परमात्मा यहाँ विद्यमान है हम कल्पना नहीं कर सकते कि इसकी इतनी शक्ति है इसका इतना विस्तार है वो इतना सब कुछ कर सकता है इतना ही तात्पर्य बताने में और सोसा आत्मा तत्व सब कुछ वैसा ही है मैंने ताकि और बताओ मेरे को और बाकी सारा जो पंक्तियां हैं जो कि तू है स जो पीछे कहा था इन्होंने स एशो अणिमा एत आत्म ये जो भाग है ये तो जो का आया है अब और उदाहरण देते तेरह खंड फिर एक प्रायोगिक करवा रहे लवणम एतद उद के अथमा प्रातः उपास अथाई थी तो बोले इस लवण के टुकड़े को ले लो डली होती है लवण की और इसको जल में डाल करके और सुबह मेरे पास लाना सुबह आना तुम तो सह तथा चकार है उसने वैसा ही किया और उसको बोले फिर तम हो वाचे जब उसने ऐसा ही किया उस जल को लेकर के आया सुबह सुबह तो कहा कि ये दोषा लवणम उद अबाधा जिस लवण को तुमने रात्रि में इसमें डाला था जिस लवण को डाला था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 ऊपर का हटा दिया ऊपर ऊपर <laughs> तो का हटा दिया खाली कर दिया बीच का जो आ गया था वहां से ले लिया कैसे भी ले लिए चलिए कथम बोले कैसा है लवणमिति लवण है फिर कहा हम त्याग आचमा नीचे से आचमन करो इसका तो कैसा है लवण तो कहा इति अभिप्राश्य एना मिता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 लगातार है यहाँ भी यहाँ भी हर जगह हर जगह हर जगह है क्योंकि दृष्टांत से क्या पता लगता है नमक सब जगह है वहां सब स्थानों पे बताना इनका प्रयोजन तो है तो तम होवाच अत्र वा वकील तत्सौम्य नीभालय ते नय से अत्र व किल ती ये हमें दिखाई नहीं देता है तुमको दिख नहीं देख नहीं रहो लेकिन ये है यही पर दिखाई नहीं देख नहीं रहो लेकिन है यही पर ये सारा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 हमारी स्थिति को हम कैसे नहीं जान रहे हैं परमात्मा की स्थिति को उसके बारे में ये सब अलग अलग ढंग से बताया जा रहा है लेकिन अंतिम उपदेश वही स या एशो अनिमा स आत्मा तत्व असी शेतु केतु तो, तो शेतु केतु कहता है और बताइए चलो और बताते हैं तुम्हारे को तो चौथवें खंड में कहा अथ सौम्य पुरुषम गांधारेभ्यो अभिन अभिनद्धाक्षम आनीय किसी पुरुष को गंधार से ला करके गंधार का क्या कि ये जहां पर है वो गंधार नहीं है गंधार कंधार देश जो अफगानिस्तान में जहां पर ये थे वो उसके लिए गंधार देश के व्यक्ति के लिए अजनबी था बहुत दूर की कोई चीज होगी ये किसी और दूसरे देश में है जहां ये कथा सुना रहे हैं बोले गंधार से किसी पुरुष को ला करके अभिनत था जिसकी आंखें बांधी हुई हो, हों ऐसा वहीं से बांध करके लेकर के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 पकड़ के ले आए और छोड़ दिया वो किस दिशा में मुकर के चिल्लाएगा किसी भी तरह उसको तो पता ही नहीं है किसी दिशा का जिधर भी है कभी इधर चिल्लाएगा कभी उधर या तो सब जगह चिल्लाएगा चारों दिशाओं में यूं कह लीजिए अथवा तो किसी भी तरफ चिल्लाएगा ऐसा भाव है क्या कहेगा वो अभिनद्राक्ष आनीता अभिनद्धाक्षर विस्तृष है करके ले आए मेरे को और आग करके छोड़ दिया है यहां पर ऐसी तो चिल्लाएगा आक्रोश करेगा आग बंद करके ले आए मेरे को छोड़ दिया यहां पर आग बंद करके ऐसे चिल्लाएगा वो तो आप आगे कहते हैं तस्से यथा अभी हननम प्रमुच्य ब्रुयात अब उसकी आंख को खोल करके फिर उसको बोले क्या एता एताम दिशम गंधा इस दिशा में गंधार देश है सही सही बता दिया उसको कि इधर इस दिशा में गंधाहर देश है उस व्यक्ति को तो गंधार जाना है अपना देश है अपने गांव जाना है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 एवम यह आचार्यवान पुरुषोदेव तो आचार्यवान का मतलब हो गया जिसने आचरण सीखा है बुद्धि जिसकी आ गई है शिक्षक ने जिसको शिक, सिखाया है शिक्षित हो गया समझदार हो गया ये तात्पर्य पर आचार्यवान का तो करे, दृष्टांत से जोड़ेंगे तो बोले तो तस्य तावदेव चिरम यावन विमोक्ष अथा संपत्ति उसके लिए उतनी ही देर है बस कितनी तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष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 विमोक्ष में कौन सा कौन सा पुरुष आ गया है? उत्तम पुरुष आ गया अथ उत्तम पुरुष आ गया ठीक है।, है अब इसमें सभी लोग मानते हैं कि यहां पर पुरुष का व्यत है तस् बोल दिया उसी से पता लग गया कि प्रथम पुरुष है अब जो यहां पर विमोक्षे या संपत् से है इसमें कोई सा भी पुरुष का कोई सा भी वचन एक द्विवचन बहुवचन या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 ये अर्श प्रयोग होते हैं यहां कोई अंतर ही नहीं है उनको पक्का पता है कि तस्य से ही व्यक्ति को पता लग जाएगा आगे कुछ भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो तो ठीक ही अर्थ समझेगा ऐसा के होता है एक तत्वम असी के संदर्भ में भी यही बात है वहां जो असी था मध्यम पुरुष एक वचन लगता तो वैसे उसके अंदर विवेचना की जाती है तत्वम असी वह तु है तो इसमें प्रश्न आता है पहला कि सत्वम असी आना चाहिए या तत्वम असी आना चाहिए वह वह पीछे वर्णन आ रहा था सत्वम असी वह तू है पुलिंग की तरफ से जो विधेय की प्रधानता से यहां पर पुल्लिंग आना चाहिए था तत् नपुंसक लेकर नहीं आना चाहिए था लेकिन तत् का प्रयोग है तत्व असी यदि तीन शब्द इसमें बनाते हैं तत्व असी कुछ लोग कहते हैं तत्वम असी तो तत्वम असी में वो कहते नहीं ये तो हो जाता है कोई बात नहीं है लेकिन असी को प्रमुखता देते हैं जब दूसरे कहते हैं कि तत्वम एक, एक ही शब्द और असी एक शब्द दो ही शब्द मानते हैं तो कहते हैं कि भाई आप तत्वम असी क्यों बोलोगे भाई अस्ति आना चाहिए था यहां पर वह वह तत्व है ऐसा आपको कहना है तो अस्थि आना चाहिए था असी क्यों आया तो उसके लिए वो यही उत्तर देते हैं कि यहां पर पुरुष का व्यक्त है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 फिर वही की वही पंक्ति आ गई ये वो जो अणिमा है तो उदाहरण पुरुष का था गंधार पुरुष का था उसकी घटना बताई और उस तक पहुंच जाता है परमात्मा तक पहुंच जाता है तो बस सो अणिमा ये सबका आश्रय है ए तद आत्मिदम सर्वम ये सब समझ साथ में जोड़ना है और बोले उसने कहा कि और बताइए ठीक है सुनिए और तो पंद्रवे खंड में कहते हैं पुरुषम सोम्य उपतापीनम ज्यातय पर उपतापीना मतलब जो उपतप्त हो गया है संतप्त हो गया है पीड़ित हो गया यानी रोगी हो गया है, ऐसा कोई व्यक्ति दुखी है तो ज्यात जो उसके कुल वाले होते हैं रिश्तेदार नाते रिश्तेदार वो उसके पास में आ जाते हैं क्या पूछते हैं जाना माम जाना माम ये मेरे को जान रहे मेरे को पहचान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 और अथ यदा अस्य वांग मनसी संपद्यते, वही बात है जब उसका मान वाणी में चला वाणी मन में चली जाती है मन प्राण में चला जाता है प्राण तेज में और तेज उस परम देवता में अथा न जान अब वो नहीं जानता नहीं पहचान पाता है अब इतना कह करके फिर वही बात आ गई स या एशो अणिमा एक तत्म्यम सर्व तत्सत्यम स आत्मा तत्वम असी श्वेत के तो।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 स्तम आकाशीय चोरी की है ये उस पर आरोप लगाया कथन किया वो वास्तव में है या नहीं है वो अलग बात है लेकिन इसने हरण किया है दूसरे की वस्तु का इसने चोरी की है परशुम अस्मय तपतायति, इसको परशु को तपाओ परशु है कुछ लोहे का कुछ होगा जो उससे गर्म कर करके उससे तपाते हैं या उससे पीड़ित करते हैं उसको दंड देने की दृष्टि से उसको जलाते हैं गर्म गरम जो जैसे दागते हैं दाग भी करते हैं ना चिकित्सा के रूप में भी करते हैं ये हैं तब कहते स यदि तस्य यदि यदि वो वो अपराधी जिसको पकड़ करके लाएं, उसका करता होता है यानी उसने चोरी की है तो तथा एवं अन आत्मान कुरुते तो उसी से वो अपने को अपने को अनृत में, में ले ले जाता है असत्य में झूठ में ले जाता है वो परमात्मा से अपने को अलग कर लेते हैं सो So, अनृता भी संथ अन के साथ में वो जोड़ने वाला अपने आप को अनृत है ना आत्मानम अंतर्धाय अपने आत्मा को उस झूठ से छुपा लेता है और वो बचता भी ये झूठ भी बोलता है नहीं किया है और तो वो झूठ बचना चाहता है और ना भी बोले तो भी तो वो उस वो जब भी चोरी करेगा या कुछ भी गलत कार्य करेगा अपनी आत्मा को अनृत के साथ तो जोड़ ही रहा है और अपनी आत्मा को अनृत से उसने ढक लिया है तो यदि सर्ता तथा एवं अन आत्मा कुरुते सो अनु अन आत्मानम अंतर्धा परशुम तप्तु तप्तम परिगृहनाती उस तप्त तो परशु को ग्रहण करता है तो दंड तो लेना ही है दूसरा देगा उसको वो तो लगेगा ही उसके पर जब वो ले लेता है उसको उसके लग जाता है तो क्या होता है सदैय जल जाता है अथहन्यते और वो मर जाता है ठीक है क्योंकि उसने चोरी की है इसलिए वो जल जाता है और आगे देखिए अथ यदि तस्य अकर्ता भवति अगर वो चोरी नहीं की है उसने उसको पकड़ के तो ले आए हैं लेकिन उसने चोरी नहीं किया वास्तव में तो तथा एवं सत्यम आत्मा नाम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 सभी को सतर ओके